सब मिलकर अपने है स भवती क्या लंबा सूत्र आया था परस्मय नहीं फिर बोलो पर लिट लकार परोक्ष लिट सूत्र से आया लान पर तिब आदि एक वचन हो पहले प्रथम मध्यम उत्तम तिंग त्रीण संज्ञा है फिर शेष प्रथम से प्रथम फिर द्वेक द्विवचन एक वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन बहु सुबहुवचनम तीप तस जाने पर न को आदेश हो जाएगा नील लीटस तिबादी नाम परस्मय पद में जहां धातु के आगे आत्मन पद प्रत्यय है तो आतमझ वहाँ ही सूत्र न गया नल उस अतुष उथल अतुष नल वम ऐसे पहला क्या है नल दीप के स्थान पर हो जाएगा नल नल के लकार की संज्ञा हल और चुट्टू क्या बचेगा अत्यूप भू अति स्थित है भूवो भुग लुंग भुव भुगात लुंग लिटो, भुगा लिटो रचि भवह षष्टियंत भू का ष्टी भव बना दिया भवह वुक उकार इति हल्यम ककार को झलम झंते गह कर दिया है ती आद्य तो भू के अंत में आएगा हुक् के उकार उच्चारण के लिए वह रहीगा लुंग लिटो हो लुंग लिटो रचि लुंग लिट संबंधी पर रहते अभी कौन सा लकार चल रहा है लगार। लिट लकर पर में अच कौन अचे असके स्थान पर हुआ तीप के स्थान पर तो भू का कम हो गया भू बन जाएगा भू अह भू कह गए वकार भू अ लिट्टी धातु रनभ्यास्य अभ्यास लिट्टी परेनाभ्यास धावशा चथम से आदिभूता पे तो द्वितीय लिट्टी क्या विभिस्ती प्रातिपदिक क्या है लिट्टी चतुर्थी में क्या बनेगा हम्म, विसर्ग या नहीं बीस में ट या त हो जाएगा ट के सूत्र से धा तो हो ये आगे करेंगे जो द्वित्व होने के बाद पूर्व भाग के अभ्यास संज्ञा होगी क्या संज्ञा अभ्यास एक बार जब अभ्यास हो गया तो आगे ये सूत्र नहीं लगेगा अनभ्यास से धातु हो जिसका अभ्यास नहीं हो ऐसे धातु को ये सूत्र द्वित्व करेगा अनभ्यास धातु अवय से हो लिट पर में हो भूव के आगे क्या है लिट है लिट के स्थान अ हुआ तो लिट पर है अनभ्यास धातु अवय अभ्यास अभिद्वित्व नहीं हुआ धातु अवय एकाच प्रथम से द्वित एक अच भाग कहीं कहीं अजादी धातु है अनेकाच हो तो अच्भाग कितना हो जाएगा एक से अधिक भी हो सकता है एक अच्छा एकाच प्रथम से प्रथम एकाच भाग को दित्त होगा या प्रथम एकाच है में वो है एक अच्छ एकाच भाग को दित्त होगा आदिभूता अच पर से तो द्वितीय जहाँ आदि में अच हो द्वितीय हो द्वितीय भाग हो द्वित होगा आदि में अच हो आगे द्वितीय में जो अच भाग स्वर भाग उसको द्वितीय होगा आगे स्पष्ट हो जाएगा ए अच है भू में उ द्वितीय कहता अच भाग समुदाय आदि अव्यवसायच हो एक अच् भाग कहेंगे तो उ में उब है भू है भू है चार हो जाएगा केवल ऊ कहेंगे तो एक अच आ गया उब कहेंगे तो एक अच अब भू कहेंगे तो अब भूव कहेंगे तो तो वहाँ भूव का द्वित्व हो गया तो सो चरितार्थ हो गई भूव का गया, होगा भूव भूव अति द्वित्व होने के बाद अभी भूव दो हो गया पूर्व के अभ्यास संज्ञा होगी क्या संज्ञा होगी पूर्वोभ्यास अतः ये द्वे विहिते तय पूर्वाभ्यास द्वित्व अन्यत्र भी होता है वहाँ अभ्यास संज्ञा नहीं होगी अष्टम प्र अन्य प्रकरण में यहाँ जो द्वित्व होते हैं पूर्व के अभ्यास संज्ञा है अभ्यास संज्ञा से अभ्यास संज्ञा अभ्यास होता है संज्ञक पूर्वभाग तो पूर्व भाग कौन है भुव पहला भूव की अभ्यास संज्ञा होगी दूसरे जो भुव है उसकी क्या संज्ञा होगी प्रथम भुव को भी अभ्यास है द्वितीय भुग का अभ्यास उसकी संज्ञा नहीं प्रथम भुव को अभ्यास दूसरा दूसरे भुव को अभ्यास कहेंगे नहीं।, नहीं ये पूर्व अभ्यास संज्ञा पूर्व भाग पहला जो भुव वो अभ्यास है अभ्यास कौन से उसके कार्य होगा हलादी हलादिशेष अभ्यास आदि हल शिष्य ते अन्य हलो लुप्य हलो आदिश्चैत हलादि आदि जो हल हल आदि कहेंगे तो समुदाय हो जाएगा हौलादि में कर्मधारे भी कर सकते हैं बहुबरी भी कर सकते हैं कर्मधारय करेंगे तो हल चो आदि चेते हौलादि और बहुबरी कहते हल आदि रस्य से जिसके आदि में हल हो तो ये पूरा भूब हौलादि है भूब जो अभ्यास में भूब है वो हौलादि है हलंत है क्या हलंत हलादि भी है हल अंत है अंत में कौन हल है और आदि में ये तो हलादि हो गया पूरा भूब हो गया हलादि किंतु हल सु आदि च हलादि कहेंगे तो हलादि कौन होगा भ केवल होगा हाल हो और आदि हो पूरा भूब नहीं भ कर्मधारा कहने गे तो हलादि हो जाएगा भ और बहु भी करने के हलादि हो जाएगा पूरा शब्द तो यहाँ कर्मधारेगा इसलिए वृत्ति अभ्यास से आदि हल शिष्य थे हल आदि का अर्थ करते आदि हल हल जो आदि हो आदि हल कौन है आदि हल कितने हैं आदि हल रहेगा अन्य हलो लोप्यंत अन्य जितने भी हल सबका लोप हो जाएगा अन्य इसमें कितने हले हैं एक है वोकार वो लोप हो जाएगा भू के बोले बचेगा इत व लोप हो किसका लोप होगा वश्य लोप व लोप बकार का लोप हो जाएगा तो क्या रहेगा फिर लोप होने के बाद भू भू ह्रस्व ये अभ्यास ह्रस्व स अभ्यास के अच को ह्रस्व कर देगा अभ्यास में अच है कौन है ऊ को रस्व करेगा यूत्र ह्रस्व अच्छो ह्रस्व से आता ऊ को रस्व करेंगे तो ह्रस्व अ होगा ई होगा या ऊ होगा हाँ आ भी ह्रस्व है ई भी ह्रस्व है ये नहीं कहता ह्रस्व ऊ करने के लिए ह्रस्व करने के लिए कहता है स्थानेंतरतम ऊ दीर्घ है ऊ का स्थान जो है उसी स्थान वाला ह्रस्व होगा उ एक मात्र का हो जाएगा ऊ हो जाएगा भू पहले भू था अभी क्या हो गया भू आगे भूब आगे अ आगे सत्य लग गया भार्य अह सीटी भू धातु है क्या धातु भू धातु है धातु की प्रातिपद से होती है तिवधिक संज्ञा करने वाले प्रातिपद का संज्ञा करने वाले कोई सूत्र आया अर्थवध धातु अर्थवध आगे अर्थवध में कहानी के बाद आगे बोलो क्या है धातु अर्थवध आगे क्या है अर्थवध आगे हाँ आगे धातु को कहते हैं अर्थवध आगे क्या है कहते धातु अर्थवध आगे अधातु आगे अप्रत्यय धातु र प्रत्यय अने रत्यय अर्थवध अधातु को प्राति धातु की प्रातिवेद संज्ञा होगी अधातु कहा गया तो धातु की प्रतिवेदी संज्ञा नहीं होती यहाँ जो भवत्य है भू धातु से स्थिति प्रत्यय हुआ भवती बना धातु का निर्देश करने के लिए के वार्तिक है एक स्पो धातु निर्देश क्या है धातु कहीं ईख एक, एक प्रत्यय जोड़ करके कहेंगे कहीं स्तिप एक प्रत्यय जोड़ करके कहेंगे एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमी रमी यम स गम गमी रम, गमी गम से ही कर दो गमी हो जाएगा तो स्तिप करेंगे स्तिप का पकार हलंत्यम और सकार रसक को तद्धित ये संज्ञा है तत्व से लोप हो जाएगा क्या बचेगा ती ये स्तीप का जो ती है ये तिंग नहीं है में ती तो है स्तीप का जो ती है वो ती तिंग के अंतर्गत नहीं है किंतु धातु अधिकार में है धातु अधिकार होने से उसकी सार्वधातु संज्ञा कि सूत्र होगी सार्वधातु तो संज्ञा होगी अरे सार्वधातु संज्ञा होगी ना पहले उतर दो धातु का अधिकार होने मात्र से सार्वधातु संज्ञा होती है तिंग हो अथवा शीत ये तिंग है क्या तो सार्वधातु संज्ञा होगी हाँ शीत होने के कारण हो जाएगी शीत है ना इसे स्तिप क्या प्रत्यय तिप नहीं स्तीप एक स्पो धातु निर्देश स्तिप के सकार ई संज्ञा हो इसलिए क्या गया इस संज्ञा की गई कि शीत होने से सार्वधातु संज्ञा संज्ञा होने से जैसे भू के आगे ती पे आने के बाद कर्तरी सप हुआ सार्वहत तो गुण हुआ यहाँ भी इस प्रकार सप होगा गुण होगा अवादेश हो जाएगा बन जाएगा भवती ये भगवती पद संज्ञा है ना नहीं किस तो से सुबंध या तीन घंत है, है? नहीं? नहीं। तो फिर पद संज्ञा कैसे होगी ये भगवती पद नहीं है सुबंत तो है नहीं तिंगंत है क्या तिंगंत भी नहीं है इसलिए भवती यहाँ सुब पद नहीं, कृधन, कृधन कृधन तो नहीं है ये प्रातिपदिक है कृतधित समास्य सूत्र से कृदनन कृदनत है कृदंत उनसे प्रातिपदिक संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा उनसे भवती का षष्टी सोज सुत्पत्ति हो जाएगी भवती ही भवती भवतियो में क्या क्या भवते ये ष्टी का रूप भवते है भवते मतलब भू धातु को ष्ठी भू धातु को अह भवते आह कितने पद है भवते अह पद से आ गया भवतेर अह अह प्रथमांत है किसका अह का प्रथमांत अ उसके पहले क्या है भवतेर रह कहाँ से आया विसर्ग को रह जाता है गश का सकारते रह कहाँ से आया प्रश्न है हाँ गस के सकार को सरु रह हुआ उसके विसर्ग क्यों नहीं हुआ परे में खर नहीं है खर नहीं अब अव, अवसान भी नहीं इसे विसर्ग नहीं है हुआ रमिलेगा भवते रह भू धातु तो को होगा भवतेर अभ्यास उकारस्य अशालिटी ये ऊ को नहीं कहता है पूरा भू धातु को अ होना चाहिए mm. भू धातु अभ्यास में जो भू है उसको अ होगा अभ्यास में भू है अलवंत्य <cursevate> भू के अंत्य में उ को अ होगा अलवंत्य परिभाषा लगे षष्ठी अंत है अभ्यास में भू है वकार का तो लोभ हो गया राद विशेष हो गया रस होने के बाद भू है अभ्या भवते रह अभ्यास उकारस्य उकार, उकार कहाँ से है यार अल्वंत्य परिभाषाला से उकार को अस्याल लिट्टी श्याल लिट्टी में श्याल में एक लौकार कहाँ से आया तो क्या था पहले हम्म, तो कोई सौ कहते हैं? जो लिट्टी के पहले लॉ है वो सौ के स्थान हुआ तव के स्थान में लॉ हो गया तोरली इसे सब एक मत है तवक तोरली से ल हो जाएगा जो एक मत हाथ उठाओ पुराने वाले भी हाथ उठा दे सो कोई है पुराना तो तवकुल हो जाएगा हाँ अभी देखो तो सब सूत्र का नंबर निकालो झलान जस निकालो खाली संख्या कौन से हो गया पर त्रिपादी कौन है तौली पर त्रिपादी है पूर्व त्रिपादी है अच्छा दोनों जब प्राप्त होंगे तोरली लगेगा या जलाम जसन तो लगेगा तो तोली के साथ लोगों ने लगा दिया सब लोग हाथ उठा दिया तोरली से तव को लॉ कर दिया था ना लगेगा तोलि क्या लगेगा जलाम जसन से तव को द हो जाएगा द हो जाएगा हाँ तो पहले क्या सूत्र लगेगा पहले तोरली लगा क्या जलाम से द करो द करने के बाद क्या सोता रहेगा तोरली तोली तो को लकार क्या होगा परसवना हो जाएगा तो आगे तो हो जाएगा पहले झलान झुसन तो लगा करके तोली तोरली लगाना श्याल लिटी लिट पर उनसे भू के उकार कुह हो गया तो अभ्यास में क्या रहेगा भा ऊ कु हो गया तो क्या रहा भवत तेरा लगने के पहले क्या था हैं भू उसके पहले क्या सूत लगा था रस्व रस्व लगने के पहले क्या था क्या भू उसके पहले क्या सूत्र लगा वो लगने के पहले क्या था हैं? भूभ वकार भी सुनना ही पड़ना चाहिए भू कस दिन से हो गया भू क्या रही है? भू भू में वकार कहाँ से आया भूव भू गुलटो हो भूक के वकार कहाँ जाएगा पहले भू के वकार हो गया भूब भूब अ हो गया भूख होने के बाद द्वित्य होता है द्वित्य होने का बाद होता है पहले भूख हुआ तरह से किसोत् द्वित उसके बाद द्वित्य हुआ अभ्यास में है बूप के व कहाँ जाएगा से सोने के बाद क्या रहेगा अभ्यास में भू फिर क्या तो लग गया रसनी में तो अभ्यास में क्या रहेगा भू उस बाद कैसा तो लगेगा क्या बनेगा भ आगे क्या है भूव अह भ भूव अः कितने बनना है छा एक हो गया पहले भ भ कितने दो दो है आगे क्या है भूव कितने तीन पाँच हो गया आगे क्या है आगे। कितने हो गया हाँ अक्षर कितने अक्षर छ अक्षर तीन भू अमे आच को मिलाकर अक्षर होता है वरना कहेंगे तो अचहल से मिलाकर करके आगे भ बनने के बाद सतु लगेगा अभ्यासे चर्च अभ्यासे झला चर स्यूर जस ये सूत्र क्या है बोलो हाँ चर्च नहीं कहना चर्च च अभ्यास चर च कितने पद है तीन पद है चर अलग है च अलग है चर च दो पद है अभ्यास है झलाम चर श्यु जस है स्थानी आदेश हो जाएगा चर और जस चर भी होगा जस होगा तो झल के स्थान पर चर जस दो हो गए तो कैसे होगा झसाम जस हो, खयाम चर ऐति बेवेकम झस को जस हो जाएगा झस में कितने बनना जब भैया कहना पड़ता है हमें पूछा है जब गड़धड़ कितने उसके आधे से होगा कितने क्या जस झसाम जस झस किसान जस है पांच ही झ ध धड़ धड़ धकू झ रहेगा और झ भ गढ़ धक को झगड़ दो हो जाएगा आगे खयाम चर हो खय को चर हो जाएगा खये प्रत्यार में कितने बनाएंगे दस गिनती क्या कैसे बोलो ख फ हाँ और चर कितने हैं कोई कह करके तुरंत कह पाँच चर में आठ है पाँच है च ट कितना हो गया पाँच है हाँ चर हो जाएगा चट तक तो यहाँ भ है झस है या ख है जस को क्या आदेश होगा जस, जब बढ़ा था भ के स्थान में हो जाएगा ब स्थानातरतम ब हो जाएगा ब भू भू अगे अ मिल जाएगा रूप बन जाएगा बभू ब युधिष्टिर राजा बभू ब युधिष्टिर राजा हुए थे हुए थे राजा yes. ये देखो लीट लखारे में परोक्ष लीट आप लोगों ने किसने देखा राजा, yes. राजा हुए था रुधिष्ट राजा होता है आज है ना yes. आज हे yes. अनद्यतन परोक्ष अतित है, है भविष्य भूत अनद्यतन परोचार्थ धातु से लिटी है बबू बभू होने के बाद आगे प्रत्यय क्या नल के बाद क्या प्रत्यय तीप के आगे तस तस थान अतुस्त। अतुस्त के स्थान पर हो जाएगा अतुष अतुष के सकार की त्य संज्ञा होनी चाहिए हल अंत्यम हालं चाहिए न नहीं, नहीं? नहीं? नहीं। नव विभूत तुष्मा निषेध करेगा विभूति हो तो और अतुष विभूति है क्या कैसे विभूति है आदेश होने के बाद विभूति है पहले भी होती है? तो पहले सरकारी की संज्ञा हो जानी चाहिए होना चाहिए किंतु आगे होने के बाद आगे विभूति होने वाला है इसको आगे भाविन विभूति को लेकर के नव विभूत तुष्मा लग जाता है सरकारी की संज्ञा का कोई को प्रयोजन नहीं तो हो जाना चाहिए आत को क्या हो जाएगा ऐस को क्या होगा किस, किस किस तरह से किस किस का मुखो खोलता ही नहीं है कैसे तरह सूत्र सर सूत्र पूछते है उसे सोते उस तो याद है क्या बोलेंगे जो जिसको याद नहीं हो बोलेगा या हमको मालूम है क्यों बोलेंगे अ जिसको मालूम नहीं हो बोलेगा क्या तो फिर कौन बोले यार मुख बंद कर बैठते क्या सूत्र है हाँ याद नहीं तो अभी देख कर याद बोलते बोलते याद हो जाता है किसके स्थान के आदेश हुआ अभी तस के स्थान पर अतुष भू अग्रे अतुष भू प्रत्यय धातु है आगे अतुष है कर्तव्य सब बोल गया ना नहीं कर सब नहीं लगे यार क्यों नहीं लगे यार है सार्वतु नहीं है तिंक सी सार्वधातु नहीं तिंग है ना नहीं क्या नहीं तिंक से सार्वतन सार्वत्व नहीं तिंक हाँ आगे के सूत्र आने वाला है लीड्स सूत्र है वो आर्ध धातु को संज्ञा करेगा तिंक की सार्वधातु संज्ञा प्राप्त है आगे सूत्र करेंगे लीट के स्थान पर जो आदेश होगा उसकी आर्धातु संज्ञा हो जाएगी इसलिए सार्वधातु नहीं रहेगा कर्तर्य सब नहीं होगा तो भू के अतुष है अतुष होने पर क्या सूत्र लगेगा पहले भूवो भूग लूंग लिटो हो भू का गम होगा अस्पर में है कौन वो है अतुष्क का भू का गम हो गया भू अतुष उसके बाद क्या सूत्र लगेगा लिट्टी धातु अभ्यासस्य द्वित किसको होगा भुव भूव भूव अतुस आगे क्या सो तो लगेगा पूर्वभ्यास किसकी अभ्यास संज्ञा होगी भूव पहला भूव की अभ्यास संज्ञा आगे क्या सो तो लगेगा हला आधि शेरस आधि हले भ रहेगा बाकी सबू हल का और का आज भी चल जाएगा आज के लिए कुछ नहीं क्या? आदि हल रहेगा अन्य हल का लोप आज तो रहेगा आज के लोप नहीं कहा तो क्या रहेगा अभ्यास में भू दीर्घ और स्व है फिर कैसे तो लगेगा प्रस्व अभ्यास में क्या रहेगा भू भू आगे भू अतुश आगे कैसे तो लगेगा बाबा तेरा अभ्यास में क्या हो जाएगा ओहन पर क्या बनेगा भ क्या बनेगा भू अतुस फिर क्या स्वर लगेगा चारे अभ्यासे है बोलते सब लोग क्या स्वर तो लगेगा हाँ भ को क्या हो जाएगा आगे क्या रू बने गया भ भू बुस अतुष के साकार को रुत्त होगा किस तुसे स स सरु ये कहाँ लगता है पदांत होने पर लगता है या पदांत कि मिना पदांत पदांत है क्या पदसा है कैसे से ये शुभ अंत है तिंगंत है तिंग कौन है अतुर्ष तिंग में आता है हाँ तस के स्थान पर हुआ तस है तिंग उसके स्थान से उसमें तिंग तो आ जाएगा सत्य पद पदांत के सकार गुरु होने के बाद खरब स्थान और विसर्जनीय भवतु क्या रू बनेगा भू का करता क्या होगा हाँ ठीक सब भवतु आगे क्या बनेगा ते ते बभू बनेगा भू अगर उसे नौ झी को होगा उस जी के स्थान क्या देश होगा उस भू अगर उस यहाँ बू का आगम होगा तो किस सूत्र से हाँ शिव ने बोला बोला था खुलते नहीं क्या सूत्र बुक करने के लिए दुण दुण दुण दुण दुण। देखो ब्रह्मचार्य नहीं बोला मैं देख रहा हूँ क्या सूत्र बू का आगम होने के बाद क्या सूत्र लग गया क्या सोच आगे क्या सूत्र लगेगा तो आगे आगे आगे अगे? अगे? अगे? आगे क्या बनेगा ब भू उस सकार को सुरू खरब विसर्जन बभु बुह क्या बनेगा स बभू ब बोलो स लीलादेश आदेश लिडा आदेश लीट के स्थान पर जो आदेश होगा लिडा आदेश ट को ड हो गया झलान जस धातु का संज्ञ तिंगअ अलग पद आगे क्या है आध अंगार्ध अर्ध धातु का एक इंगूट हो गया गमो ह्रस्वादशी अर्ध धातु संज्ञा द्या संज्ञ आर्धातु का संज्ञा यश स आर्ध धातु का संज्ञ आर्धातु संज्ञा होने से यहाँ थल शिव को होगा थल क्या होगा शिव को किस किसूत्र से थल होने पर थल के लकार की लगी सूत्र से पर यह सूत्र लगेगा धातु बलादे बला <laughs> कितने पद हैं? तीन है ईट है द्वितीय पद धातु अर्धातुक देखो मैंने पूछा है किसको आर्ध धातुक ये षठ्यंत है इट प्रथमाते है बलादे है ष्ट अंत आर्ध धातुक क्या विभूति हाँ मैं इस विभूति पूछना चाहता हूँ ये सब कहते इट बलादेह आर्ध धातुक और बलादेह दोनों षष्ट अंत है दोनों सच बला, बला, बला, बला दे आर्ध धातुक जो आर्ध धातुक और बलादी हो वहां ही सूत्र लगेगा ईट आगम होगा बला दे आर्ध धातुक सीढ़ागम सिया धातु के सूत्र से लीट च सूत्र नहीं होता तो क्या संज्ञा होती आर्ध धातु हो गया बलादी बल कौन तो थ बलादि है या अर्ध धातु के बलाधि अर्ध धातु के तो उसको ईट आगम होगा ईट के टकार ईट संज्ञा के सूत्र से उसको टित कहा जाएगा टित कहने से क्या सूत्र लगेगा आदि में होगा अंत में होगा किसके आदमी में थ के आदमी में आएगा ईट करेगा ई ईथ हो जाएगा प्रत्यय क्या हो जाएगा इथ धातु क्या है भू अग्रे इथ अच्छा ईट करने के पहले भू को दित कर दो दित हो, हो जाएगा भू का गम हो जाएगा भू का गम हो जाएगा भू का ग नहीं होगा ईट करने के पहले भू का ग नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ पर में अवस चाहिए ईट आगम होने के बाद अश मिल गया भू भू भूक लिटो भू का गम हो जाएगा भूव इथ क्या मना भुव इथ दो किस सूत्र से भुव, भुव भुव इथ सूत्र लगेगा आगे पूर्वभ्यास आदिशेष आदि अभ्यास में क्या रहेगा बु भू भूव इथ फिर भवते नस्व ह्रस्व भवते रह अभ्यास में क्या रहेगा बुव इथ मिला दो बाबु भी अभ्यास चर्च रह गया हाँ हा। जाएगा ब क क्या बनेगा बाबु बिथ करता क्या है तुम बाबु बीथ आगे प्रत्यय क्या है अथु से नल अथुस किसके स्थान अथुस आदेश होगा फस के स्थान अथुस हो गया भू अथु से भू कागम होगा बाकी पूर्व कार्य बराबर है रुत्विशर्ग कर देना बबूवथु क्या मनेगा कर्ता कौन है यूयाम युवाम बबू बथुह आगे प्रत्यय क्या है प्रत्यय था थ के स्थान आदेश होगा अः भू का होगा बाकी सब कार्य बराबर है बभू व हो जाएगा बबू व बबू व पहले बना था कहाँ बना था प्रथम पुरुष एक हो जाएगा अभी कहाँ बना मध्यम पुरुष द्वितीय पुरुष मध्यम पुरुष करता क्या होगा यूयम बाबू व आगे उत्तम पुरुष आएगा क्या पढ़ते है होगा नल नल का रहेगा ओ चुट्टू हल्तम और रहेगा भूख द्वित्व सब कार्य हो जाएगा क्यारू बनेगा बबू बभ बन गया फिर बबू बन गया अहम बबूव करता कौन है उत्तम अहम अहम बबू अहम राजा बबू ऐसा होगा अहम हो, हो। अनाद्यतन अपने लिए परोक्ष कैसे होगा परोक्ष होगा सपना में मैं राजा बन गया पूर्वजों ने राजा बन गया था तो हो जाएगी अभी अभी तो परोक्ष है ना वो स्वंत प्रत्यक्ष था अभी हाँ सपने, किलो जगा, सपने में कि लो जगह बहु जगह आधो सपने में बहुत कुछ बोलने लगा ऐसा करके उत्तम पुरुष में भी प्रयोग होता है परोक्ष और आगे आएगा प्रत्येक क्या है बस बस को क्या देश होगा व ईटागम होगा कि सूत्र से आर्धातु से क्या सूत्र हाँ को कोई बोल कोई बोलते आर्धातुक से आर् धातु को धातु का क्या है अर्ध धातु का सेट बना और कोई कहता धातु कहते क्या है शेठ बता सेठ बला दे इगम करो बू का आगे अभ्यास कार्य हो जाएगा रूप क्या बनेगा बबू बी और उत्तम बहुचन में बहुचन्बू बीम पहले रूप बोलो वा फिर बोलो रुको बबू भी तभी क्या मिलना स बबू बोलो सा लगता है बड़ा कष्ट होता है बोलने स भवती बोलो भाबुवा सबू बा रूप सिद्ध करे के देखाओ जल्दी भवंतीसाइल